संक्षिप्त महाभारत अश्वेधिक पर्व अर्जुन का मगध जेदी काशी कोशल आदि देशों के राजाओं को परास्त करते हुए गांधार देश में पहुंचना मैसम पान कहते हैं राजन इसके बाद वह घोड़ा समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके पीछे की ओर लौटा अर्जुन भी उसके पीछे पीछे लौट पड़े रास्ते में उन्हें राजगृह नाम का नगर मिला सहदेव का पुत्र मेघसंधि संधि वहां का राजा था उसने जब सुना कि अर्जुन मेरे नगर के निकट आए हैं तो क्षत्रियधर्म में स्थित होकर उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित किया तत्पश्चात स्वयं भी धनुष बाढ़ से सुसज्जित हो रथ पर बैठकर नगर से बाहर निकला उसने पैदल आते हुए अर्जुन पर धावा करके कहा भारत क्यों इस घोड़े के पीछे पीछे फिर रहे हो मैं इसे अभी पकड़ कर लिए जाता हूँ हिम्मत हो तो इसे छुड़ाने का यत्न करो यदि मेरे पूर्वजों ने कभी युद्ध में तुम्हारा स्वागत न किया हो तो मैं वह कभी पूरी करूंगा प्रहार करो फिर मैं भी तुम पर प्रहार करूंगा मेघ संधि के ऐसा कहने पर पांडु नंदन अर्जुन हंसकर बोले राजन मेरा व्रत तो यह है की जो मेरे कार्य में विघ्न डाले उसी को मैं रोकू अतः तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेरे ऊपर प्रहार करो यह सुनकर पहले मगधराज मेघसंधि ने ही प्रहार किया उसने अर्जुन पर हजारों बाणों की वर्षा की किन्तु गांडीधारी अर्जुन ने उन सभी बाणों को अपने से बात कर, कर दिया साथ ही मेघ के ध्वज पताका दंड रथ यंत्र घोड़े तथा रथ के अन्य अंगों पर उन्होंने बहुत से प्रज्वलित बाण छोड़े किंतु राजा के शरीर और सारथी पर एक भी बाढ़ नहीं मारा मगधराज मेघ संधि इसको अपना पराक्रम समझने लगा और अर्जुन पर लगातार बाणों की वर्षा करता रहा उसके प्रहार से जब अर्जुन बेतरह घायल हो गए तो उन्होंने क्रोध में भरकर अपने धनुष पर जोर से टंकार दी और मेघ संधि के घोड़ों को मारकर उसके सारथी का भी सिर उड़ा दिया फिर छुड़ाकार बाण से उसके महान धनुष को काट डाला और हस्त नष्ट करके उसकी ध्वजा और पताका को भी काट गिराया उस समय मेघ संधि को बड़ी पीड़ा हुई और वह गदा लेकर अर्जुन पर टूट पड़ा परंतु सामने आते ही धनंजय ने अनेको बाढ़ मारकर उसके स्वर्ण मंडित गधा के टुकड़े टुकड़े कर डाले इस प्रकार जब मेघ संधि रथ धनुष गधा से वंचित हो गया तो अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा बेटा तुमने छत्री धर्म के अनुसार पूरा पराक्रम दिखाया अब अपने घर जाओ तुम अभी बालक हो इस युद्ध में तुमने जो शौर्य प्रकट किया है वही तुम्हारे लिए बहुत है महाराज का यह आदेश है कि युद्ध में राजाओं का ना करना इसीलिए मेरा अपराध पर भी तुम अभी तक जीवित हो हो अर्जुन की सुन, बात सुनकर संधि को विश्वास हो गया कि अब इन्होंने मेरी जान छोड़ दी है तब वह अर्जुन के पास गया और हाथ जोड़कर उनका आदर करते हुए कहने लगा वीरवर न परास्त हो गया आपका कल्याण हो मुझसे जो जो सेवा लेनी हो उसे बताइए मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा जब अर्जुन ने उसे धैर्य देते हुए कहा राजन तुम आगामी राजी पूर्णिमा को महाराज युधिष्ठिर के में उनके यहां, उनके ऐसा कहने पर सहदेव पुत्र ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और अर्जुन का विधिवत पूजन किया तदनंतर वह घोड़ा पुनः अपनी इच्छा के अनुसार समुद्र के किनारे होते हुए और कौशल आदि देशों में गया तथा अर्जुन ने उन उन स्थानों में जाकर गांधी धनुष की सहायता से मिलेक्षों की अनेकों सेनाओं को परास्त किया तत्पश्चात अर्जुन घोड़े का अनुसरण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर गए कुछ दिनों बाद उधर से लौटकर वह स्वेच्छाचारी अश्व छेदेश की राजधानी में पहुंचा वहां शिषपाल का पुत्र सरभ राज्य करता था उसने पहले तो अर्जुन के साथ युद्ध किया और उससे परास्त होने पर शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी पूजा की चेदराज की पूजा स्वीकार करके वह उत्तम अश्वकाशी काशी अंग कौशल किरात और तंगण आदि देशों में गया उन सभी राज्यों में अर्जुन की विधिवत पूजा हुई वहां से लौट कर वे दशाढ़ देश में पहुंचे उस समय वहां महाबली चित्रांगद का राज्य था उसके साथ अर्जुन का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और अंत में उसे प्राप्त करके वेद राज एक के में गए तो समुद्र की ओर बढ़े उधर भी द्रविण आंध्र रौद्र माहषिक और कोलाचल के प्रांतों में रहने वाले वीरों के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ उन सबको सहज में ही जीत कर वे घोड़े के साथ साथ गोकर्ण और क्षेत्र में गए। ले चले इसी समय राजा उग्रसेन वसदेव जी के साथ पुरी से बाहर निकले उन्होंने बालकों को घोड़ा ले जाते देख उन्हें मना कर दिया तदनंतर वे दोनों बड़े प्रेम के साथ अर्जुन से मिले और शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उनका पूजन किया तत्पश्चात उन दोनों को आज्ञा ले उन दोनों की आज्ञा लेकर वे घोड़े के साथ साथ पश्चिम समुद्र के तरवर्ती देशों में होते हुए पंचन देश में गए वहां उनका घोड़ा इच्छानुसार विचरता हुआ गांधार देश में चला गया वहां गांधार राज सपने के पुत्र से अर्जुन का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ